प्रश्न जीवन के सुख दुखों को हम कैसे संभाव से स्वीकार करें वही देता सुख वही देता दुख देने वाला मालिक एक सब उससे आता संभाव से स्वीकार कर लो तो यह सत्य तुम्हें दिखाई पड़ जाए कि सब उससे आता उसके सिवाय कोई है ही नहीं फिर दुख की भी अपनी महिमा है दुख व्यर्थ नहीं दुख मांजता है दुख निखारता है दुख जगाता है दुख गहराई देता है दुख ही तुम्हें इस योग बनाता है कि सुख हो सके इसलिए दुख को भी सत्रु मत मान लेना जिसने दुख को शत्रु मान लिया वो सुख से भी वंचित रह जाएगा दुख को उसकी सीढ़ी मानना उसके मंदिर की सीढ़ी हाँ, चढ़ने में कठिनाई होती है माना थकान भी आती श्वास भी चल जाती पसीना भी आता माना मगर उसके मंदिर की सीढ़ी उसका मंदिर बहुत ऊंचा है बहुत सीढ़ियां हैं उसके मंदिर की उसका मंदिर गौरी शंकर का शिखर है चढ़ने में कठिनाई है जरूर मगर जितनी कठिनाई चढ़ने में है उतना ही पहुंचने का आनंद है और उसके मंदिर तक पहुंचने के लिए कोई हेलीकॉप्टर नहीं और अच्छा कि कोई हेलीकॉप्टर नहीं नहीं तो तुम उसके मंदिर में भी जाके पहुंच जाते और तुम्हें कुछ आनंद का अनुभव भी ना होता तुमने इस बात को ख्याल किया जिस चीज को पाने में जितना कष्ट उठाना पड़ता है उसको पाके उतना ही आनंद अनुभव होता कष्ट के अनुपात में ही जो चीज तुम्हें मुफ्त मिल जाए उसके लिए तो धन्यवाद देने तक का मन नहीं होता यही तो हुआ तुम्हें जीवन मिला मुफ्त जरा सोचो तुमने धन्यवाद दिया किसी को परमात्मा को धन्यवाद दिया जीवन देने के लिए मुफ्त मिल गया क्या देना धन्यवाद किसको देना धन्यवाद सिकंदर से एक ज्ञानी ने कहा कि तू इतना बड़ा साम्राज्य बना लिया इसका कुछ सार नहीं मैं इसे दो कौड़ी का समझता हूं सिकंदर बहुत नाराज हो गए उसने उस फकीर को कहा इसका तुम्हें ठीक ठीक उत्तर देना होगा था गला कटवा दूंगा तुमने मेरा अपमान किया है, मेरे जीवन भर का श्रम और तुम कहते हो कुछ भी नहीं दो कौड़ी उस फकीर ने कहा तो फिर ऐसा समझो कि एक रेगिस्तान में तुम भटक गए प्यास लगी जोर की तुम मरे जा रहे हो मैं मौजूद हूं मेरे पास मटकी पानी भरा हुआ स्वच्छ लेकिन मैं कहता हूं कि एक गिलास पानी दूंगा लेकिन की लूंगा अगर मैं आधा साम्राज्य तुमसे मांगूं, तुम दे सकोगे सिकंदर ने कहा कि अगर मैं मर रहा हूं और रेगिस्तान में हूं और प्यास लगी तो आधा क्या मैं पूरा दे दूंगा तो उस फकीर ने कहा बात खत्म हो गई एक गिलास कीमत एक गिलास पानी की कीमत है तुम्हारे साम्राज्य की और तुम कहते हो दो कौड़ी दो कौड़ी भी नहीं है क्योंकि पानी तो मुफ्त मिलता है जीवन बचाने के लिए सिकंदर अपना पूरा साम्राज्य देने को राजी है लेकिन तुमने जीवन पाया इसके लिए तुमने धन्यवाद दिया जिसके लिए तुम पूरा साम्राज्य दे सकते हो सारी पृथ्वी का वो तुम्हें मुफ्त मिला है और तुमने धन्यवाद भी नहीं दिया है तुमने कृतज्ञता भी स्वीकार नहीं की तुम्हें कितना मिला जरा सोचो तुम्हारे हृदय में प्रेम की संभावना है तुमने धन्यवाद दिया तुम्हारे कंठ में से गीत पैदा हो सकते हैं तुमने धन्यवाद दिया तुम्हारी आंखें खुलती हैं और तुम जगत के अपूर्व सौंदर्य को देख सकते हो तुमने धन्यवाद दिया जरा किसी अंधे आदमी से पूछो कि अगर तुझे आंखें मिल जाएं, तो तू क्या देने को तैयार है वो कहेगा मैं अपना सब कुछ देने को तैयार हूं आंखें मिल जाए बस आंखें मिल जाए मैं क्या है जो बचाऊ सब दे दूंगा लेकिन तुमने आंख के पाने में कोई गौरव अनुभव किया मनुष्य को जो मुफ्त में मिल जाता है उसका कोई मूल्य नहीं होता परमात्मा ने बहुत दिया है तुम्हें जो अमूल्य है मगर तुम उसे निर्मूल्य समझ रहे हो लेकिन एक बात मूल्य से ही चुकाने से ही मिलती पहाड़ चढ़ना पड़ता परमात्मा तुम्हें पहाड़ चढ़ना ही होगा पहाड़ के चढ़ने में दुख भी होंगे मगर अगर तुम मंदिर की तरफ जा रहे हो तो फिर दुख दुख मालूम नहीं होते मैंने सुना एक सन्यासी हिमालय तीर्थ यात्रा को गया था थका मांदा पसीने पसीने सांस चढ़ाई है चढ़ाव भारी उसके सामने ही एक पहाड़ी लड़की होगी कोई नौ दस साल की अपने छोटे भाई को कंधे पर रखे हुए चढ़ रही पसी ने सलख पर थकी मांधी। सन्यासी जब पहुंचा उस लड़की के पास तो उसने कहा बेटी सहानुभूति के स्वर में प्रेम के भाव में कि मैं भी बहुत थक गया हूं तू भी बहुत थक गई होगी कितना बोझ लेके चढ़ रही उस लड़की ने क्रोध से सन्यासी की तरफ देखा और कहा स्वामी जी बोझ आप लिए हुए ये मेरा छोटा भाई बोझ नहीं जहां प्रेम है वहां बोझ नहीं हालांकि छोटे भाई को भी तराजू पर रखो तो बोझ निकलेगा मगर प्रेम के तराजू पर बोझ समाप्त हो गया प्रेम का जादू देखते हो गुरुत्वाकर्षण के नियम को खत्म कर दिया प्रेम के जादू ने स्वामी जी भी अपनी पोटरी लिए चढ़ रहे हैं पोटरी में भी वजन है तराजू पर रखोगे तो शायद छोटे भाई में वजन ज्यादा निकले लेकिन प्रेम के तराजू पर छोटे भाई में कोई वजन नहीं लड़की नाराज हो गई इस बात से नाराज हो गई कि तुमने मेरे भाई को भजन कहा भजन आप लिए हैं ये मेरा छोटा भाई है तुम अगर परमात्मा के मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते वक्त पाव की कठिनाई हो रही क्या तुम कहोगे ये कठिनाई है प्यारे के मंदिर की तरफ जाते हो तो फिर कोई कठिनाई नहीं जीवन अगर सत्य की खोज है, तो फिर सुख और दुख दोनों समान रूप से स्वीकार हो जाते फिर कोई अड़चन नहीं रह जाती धूप छाए है प्यार तुम्हारा कभी हंसाए, कभी रोलाए हाथ ना आए कभी कभी नंदन कुसमों से भर जाती है मेरी झोली कभी राह की धूल निगोड़ी कर जाती है क्रूर इसीलिए तो बिलख बिलक कर कहती हूं मैं वेरी है या मीत हमारा गले लगाए या बाजना आए धूप छाए है प्यार तुम्हारा कभी कभी हाथ ना आए मुखरित हो जाता अपने में कभी कभी तो सूनापन भी और कभी तो भरे जगत में पास ना रहता अपना मन भी इसीलिए तो सिसक सिसक कर कहती हूं मैं मौज कहू या इसे किनारा कभी डुबाए पार लगाए आस जगाए धूप छाए है प्यार तुम्हारा कभी हंसाए कभी रुलाए हाथ ना आए कभी कल्पना के धागों में बंध जाते हैं क्षण अनजाने कभी नैन के यमुना जल में बह जाते हैं घर पहचाने इसलिए तो तड़प तड़प कर कहती हूं मैं है कैसा अनमोल सहारा दीप बुझाए स्वप्न सजाए नींद न आए धूप छाए है प्यार तुम्हारा कभी हंसाए कभी रुलाए हाथ न आए सब उसका है धूप भी उसकी छांव भी उसकी दुख भी उसका सुख भी उसका जीवन भी उसका दिया हुआ मृत्यु भी उसकी दी हुई जब सब उसका है तो अनायास संभाव सध जाता है इस भेद को समझना हो सकता है पूछने वाले ने सोचा हो कि मैं कोई प्रक्रिया समझाऊंगा कि ऐसे संभाव साथ हो अगर तुम संभाव साधोगे किसी प्रक्रिया से तो ऊपर ऊपर रहेगा साधा हुआ कभी भीतर नहीं जाता साधा हुआ ऊपर रह जाता है बस तुम्हारे वस्त्र रंग जाएंगे तुम अनरंगे रह जाओगे साधा हुआ परत पर होता है बाहरी परत पर अंतस्तल नहीं छू पाता उससे अंतस्थल तो तभी छूता है जब तुम समझो साधना की बात नहीं है समझने की बात है बस समझो कि सब उसका है साधना क्या है साधने का तो मतलब है कि दुख आए अकड़ के खड़े रहे कि नहीं प्रभावित होंगे गुजर जाएंगे अप्रभावित आंदोलित नहीं होंगे ये तो अकड़ ले आएगा यह साधना नहीं होगी इससे अहंकार और मजबूत हो जाएगा इससे तुम पिघलोगे नहीं इससे तो तुम और जम जाओगे और पत्थर हो जाओगे इसलिए तुम्हारे तथाकथित साधु सन्यासी पत्थरीले हो जाते उनके जीवन में जरा भी आर्द्रता नहीं रह जाती उनके जीवन में जरा भी सौंदर्य नहीं रह जाता उनके जीवन में संगीत की संभावना ही नष्ट हो जाती और चले हैं परम संगीत को खोजने और चले हैं अनंत सौंदर्य को खोजने और उनके जीवन में तुम कोई काव्य ना पाओगे रूखा सूखा हो जाता उनका जीवन क्यों साधने के कारण जबरदस्ती कर रहे हैं अपने साथ साधना है कष्ट साधना है तो क्या करें कांट कांटे की सेज बना लेंगे उस पर लेट जाएंगे क्योंकि कष्ट को साधना है संभाव रखना है कांटे की सेज हो तो भी वैसे ही सोएंगे जैसे कि सुंदरतम पलंग पे सोते हैं मगर जो आदमी कांटों की सेज पे सोता है उसकी देह संवेदनशीलता खो देती उसकी देह जड़ हो जाती उसकी देह मुर्दा हो जाती उसकी देह में जीवन समाप्त हो जाता है जीवन भीतर सरक जाता है उपवास करो कि हम तो भूख साधेंगे कि भूख आएगी तो भी हम संभाव रखेंगे तो साध ले सकते हो मगर यह साधना सच्ची ना हुई सच्ची साधना समझ का प्रतिफल है समझ की ही पीछे आती छाया की भांति तो मैं तो तुमसे कहता हूं इतना ही समझो धूप छाए है प्यार तुम्हारा कभी हंसाए कभी रुलाए हाथ ना आए बैरी है या मीत हमारा गले लगाए या ठुकराए बाज ना आए मौज कहूं या इसे किनारा कभी डुबाए पार लगाए आस जगाए है कैसा अनमोल सहारा दीप बुझाए स्वप्न सजाए नींद ना आए धूप छाए है प्यार तुम्हारा कभी हंसाए कभी रुलाए हाथ ना आए चलो इस रहस्य के जगत में जो हाथ के पकड़ में नहीं आता उसकी खोज करें जो किसी पकड़ में नहीं आता उसे खोजने चले फिर खोजेंगे कैसे जो पकड़ में नहीं आता परमात्मा तो तुम्हारी पकड़ में नहीं आता लेकिन तुम उसकी पकड़ में आ जा सकते हो उसे खोजोगे तो तुम उसकी पकड़ में आ जाओगे तुम उसकी गिरफ्त में आ जाओगे और वही है मिलन